श्री श्रीरामकृष्णकथा पंचम परच्छेद श्रीरामकृष्ण आचार्य श्री बेचारा सेभे संध्यासाने आदि सजस्त आचार्य श्रीयुक्त बेचारा आदि उपवेश उपासन पौरो अकोत् अतरा अरा ब्रह्म संगीत उपनिषद पाठ प्राचल उपासना श्रीरामकृष्णन सह उपेश आचार्यो बहून आलापन कुरते श्रीरामकृष्ण अस्त निराकारोपे सत्य साकारोप कित साकार निराकार चिन्मयप आचार्य आर्य निराकारो यहा तदित प्रवाह चक्षसोरगोचर परुभवेद्य कृष्ण, आम सत्यं, साकार निराकार द्वा सत्य निराकारुदोषण यथा एकतान वाद्ये कचन एक बार तद सत्य सप्तले पर कश्चन अपरह राग अपर प्रेक्षतागरागिणी वाद्य मूर्चयती तत्त्प्य साकारवादीन ईश्वर से कति संभोग कुरदा सख्यवात्सल्य मधुरादीना भाव किम गसी अमृतकुंडे कथम अतन तत स्वतु अथवा के हस्ताघात कुंडे पतन उभये कृते फल द्वावमर भवता ब्राह्मण कल हिमोप मोप्मागयुक्ता सच्चिदनंदजलराशिरीव महासागरनीर शीतले देशे भाग विशेषु तुषाराकार भक्ति तद्वद भक्तिशैत्यन सह सच्चिदनंदुण ब्रह्म भक्त साकार पिगृण्ण् तद अती चिन्म रूप दृशु पुन सह कथा चक्रु प्रेम भक्त वपु भागवतम रूप सक्यदर्शन पुनरव अति ब्रह्म अवांग मनसगोचर ज्ञान सूर्यतापेन साकार विध्रवती ब्रह्म ज्ञापर निर्विकप सधे पर तदनतर वांग मनतीत अरूप निराकार ब्रह्म ब्रह्मण स्वूप न वाचा अभिलाप योग्यम तुष्णी भाव को नचसा प्रकाशएत खचरो यावदेव उच्च स्थलम आरोहत नाम उन्नत देशाह संती। किम भवान मनुते, आचार्य ओं एवं आर्य वेद वचनमस्तिगुण ब्रह्म अवांगोचर त्रिगुणातीत श्रीरामकृष्ण लवणपुत्कागर सागरपरिमाप सागर कर्त जा प्रत्याृत वार्ता न प्रादा एकके मंते सुखदेवादर्शन देव स्पर्शन करतव निमज्जन न चक्रु अ विद्यासागरम अवोचं सर्व उिष्ट जात कि ब्रह्म नोिष्ट अर्थ ब्रह्म कि वाचा वक्त न सेकु वक्ना किमी वस्तु उच्छिष जायते विद्या विद्यासागरो विद्वा शुवा यत केदार दिशा अवस्थिसु स्थु तुषारावृता पर्वता अत्यंत समुन्नत प्रदेश आरू्य न प्रत्यावर्तते। ये अत्युनतमस्तृश कीदृगदश जायते इेतर्व गतास्ते गता प्रत्यावाता का न दर्शन तो मनुष्य आनंद विबला मौन नो जायन्ते वार्ता को दद् को बोधेत सप्तरा अतिक्रम्य नृपाकर्तव्य प्रत्येक द्वार एके एक महावैभव पुष उपष्टस्त प्रत्येक द्वारी एव शिष्यो जिज्ञास किृप गुरुरपी बृते ने सप्तम द्वार गश्यत तदर्शन परम विस्म आनंद विपुलश्चा न पुनः प्रष्ट्य आस नृप्ति साक्षा मात्रेन सर्वशैव्य सजनी आचार्य ओम आर्येदातेसु कृष्ण यदा स यद सृष्टिस्थित प्रलयान कुरति तदा तम सगुण ब्रह्म आद्यासक्तिम ब्रूमहे यदा सगुणातीतस्तदा स निर्गुण ब्रह्म अवाँ मनती वक्त शक्य पर्रह्म मनुष्य तन्मा निपति स्वस्व विस्मरती स पिता अस्मती तया त्रिगुणमयी तय एवैते गुणा तस्करीस्वूप विस्यती सजस्तमें गुणा यशु सगुण भागवत वर्तमदर्शय कि सत्गुणों ईश्वर सानिध्यम न प्राप्त अलम अलं कशन धनीजन आर्गेण गसीन अवसरे त्रयो परितो सर्वस्वं तयदस्य सरिरोधु सर्वसं जह्रु आदाय आछिद्य आदा एककन अलम सजीव विहाय अं हण्यता तम छे गत तस्कर उवाच अलमेत बन इमं अत्रबंध विमु्य प्रस्था नाम तरक्षीजना वेदयुम न शक्यात ब्वा तस्कर प्रस्थितायत्न तृतीयतस्कर प्रत्या आगत्य चोचे अहह किया महां क्लेश अहसी अस ही अहम ते बंधा मुक्तबंधन जनम सह आदा दश्यु मग दर्शयन चलिता शासकीयसिपे अवदत् अन पथागछ इदानमं तम अनायासने स्वगृह प्राप्याभाषे किमेतत महाशय भावी आयतु भवितायान उपकार अकारी अस्मत गृह आगम्यते चेद कियदनता भवेम दस्युरव न मम तस्थान गमनोपा नशास्त्रे पुषो बध सर्ग निर्देश्य प्रतस्थे प्रथमो दस्यु तमो येनावाचि यनमल सजीव विहाय हन्यताशक द्वितय तस्कर रजोगुण रजोगुणेन मनुष्य संसारबद्धो नाकर्मसु संस्य रजोगुणईश्वर विस्यती सत्गुण एक कवल ऐश्वर मगम आदर्शय दयाधर्मो भक्तिसम सत्वुण सत्वुण सोपन पंक् अतिम क्रम इव तत पद छद मनवाधा ही पर्रह्म निश्चय नवती चेत ब्रह्म ज्ञानोदूँसी साधुवचांसी सभूवन श्रीरामकृष्ण स हाषमसी भक्त स्वभाव कीदृश अहम वच् तुणु तम ब्रूसे अहम शुणोमी यूजमाचारहुतर लोकान शिक्षयथ युज महापोता वैम धीवरोडुडुपा समेशा हाषं